के उपनिषद इसमें हम लोग तृतीय अद्वैत प्रकरण का चालीसवा श्लोक देख रहे थे मनसो निग्रह आयत्तम अभयम सर्वयोगिनाम दुख क्षय प्रबोधापेक्ष शांति रेव चर्व योगिनाम अर्थात चित्त शुद्ध हो गया किंतु एकाग्र नहीं हुआ तो कहते मनस निग्रह आयत्तम मनोनिग्रह हो जाने से फिर आत्मतत्व अनुभव हो जाएगा अनुभव होगा तो लाभ होगा एक तो दुख क्षय होगा और अक्षय शांति अक्षया शांति ये भी प्राप्त होगा ठीक है मैं दुख निवृत्तिर मनो निवृत्ति दुख की निवृत्ति भी मनोनिग्रह अपेक्ष मनोनिग्रह को अपेक्षा करेगी अर्थात जितना जितना मनोनिग्रह होगा उतना उतना दुख निवृत्ति होगी तो ये दुख निवृत्ति होगी मनोनिग्रह होगा ये मनोनिग्रह होगा तो जो वासनाक्षय होगा तो वासना वासनाक्षय होने से मनोनिग्रह उससे फिर तत्व ज्ञान की दृढ़ता तत्व ज्ञान की दृढ़ता होने से फिर मनोनिग्रह ये सब चलता रहेगा ऐसे और उसी से दुख निवृत्ति भी होती रहेगी वासना की उपस्थिति ही दुख का कारण होता है तो जो वासना ही धीरे धीरे क्षय होने लगेंगे तब तो और दुख नहीं होगा क्योंकि तो वासना अगर है तो फिर प्रवृति करवाएगा और साधक जो प्रवृत्ति को रोकने के लिए उद्यम करेगा यही ही दुख का कारण होगा उसे होगा तो ये जितना वासना क्षय होगा और प्रवृति का बीज ही नहीं रहेगा तो दुख होने का कोई निमित्त तो नहीं रहेगा किंच दुख क्षय मनोनिग्रह के अधीन दुख क्षय भी होगा अगर टिका में तदेव व्यतिरक मुखे न स्फोरती तदेव अर्थात मनोनिग्रह होने से दुख निवृत्ति होती है उसको व्यतिरेक से दिखाते हैं। अर्थात मनोनिग्रह नहीं होगा तो दुख क्षय नहीं होगा भाष्य में चतुर्थ पंक्ति में नहीं ही आत्म संबंधिनी मनसी प्रचलित अर्थात आत्म संबंधी अर्थात मेरा मन ऐसा मानता है जो तो वो ऐसा मन प्रचलित सति सप्तमी आत्म संबंधिनी मनसी प्रचलित सती क्षय अस्थि अविवेकी नाम नहीं, नहीं दुख क्षयो अस्थि मनो अगर चलता रहता है तो दुख क्षय कहां से होगा अविवे नहीं होगा आगे टीका में इत मनो निग्रहीतव्यम ब्रैकेट के बाहर गृह दिया और अंदर में ग्रह दिया तो ग्रह पाठी ठीक रहेगा क्योंकि पर में तब्य प्रत्यय होने से ग्रही जैसे संप्रसारण हो जाएगा कितनी चाहिए तो तब्य होने से हो जाएगा नहीं होगा हो। तो इसलिए जो ब्रैकेट में जो पार्ट है वही पार्ट ठीक है तो इतना मनो निग्रही तव्यम मन का निग्रह करना चाहिए तो ब्रैकेट वाला पार्ट को ठीक कर दीजिए इस कारण से भी मन का निग्रह करना चाहिए भाष्य में कहते हैं किंच आत्मधि मनोनिग्रह आयत एव आत्मोध भी मनो निग्रह है मनो निग्रह होगा तभी आत्मध होगा टिका में अभय सूचित स्पष्ट विवृणती जो अभयम सर्वयोगी नाम निग्रहाय निग्रहायतम अभयम सर्वयोगिना तो यहाँ जो सूचना दिया गया था उसको अभी स्पष्ट करके कहते हैं भाष्य में पंक्ति हम लोग देख लिये किंच आत्म प्रबोधो अभी मनोनिग्रहायतम एवं अभयम का अर्थ आत्म प्रबोधम मनो निग्रह मनोनिग्रह होने से ये आत्म प्रबोध होगा नहीं जैसा जैसा हम सोचेंगे की नहीं अभी तो हम चित्त को मतलब आत्मा में ही स्थिर करेंगे अर्थात मैं हूँ इस प्रकार विचार करेंगे तुरंत जो मन में वासना है वो उठ जाएगा वो उठ करके कुछ ना कुछ विचार चलाएगा तो चित्त स्वरूप में स्थिर नहीं होता है इसलिए मनोनिग्रह होने पर ही ये आत्मा बोध होता है इतश्च आगे में इतश्च मनोनिग्रहो अर्थवान इतिहा और भी हेतु कहते हैं कि मन का निग्रह करना ये सार्थक है प्रयोजन सिद्ध करेगा अर्थवान प्रयोजन सिद्ध करेगा भाष्य में तथा अक्षया मोक्षाख्या शांति तेसा मनो निग्रहता एव तथा और भी अक्षया शांति अक्षया शांति कहते मोक्ष रूप का जो शांति है बाकी जो शांति है वो से विनाशशील है जो केवल नित्य शांति हमारा स्वरूप है मोक्ष रूप है वही अक्षय शांति वो भी तेषा तेषा योगी नाम मनोनिग्रहायता एवं मनोनिग्रह होने से मोक्ष प्राप्त होगा ज्ञान हो जाएगा टीका तेसाम साधका नाम साधका नाम अर्थात मुमुक्षुना अर्थात मुम। मलनाश हो गया कोई वासना तो नहीं है किंतु चित्त तो एकाग्र नहीं हुआ है संस्कार के चलते केवल चलता रहता है चित्र तो। अच्छा मनोनिग्रह होने से फिर आत्मतत्व तो का अनुभव होगा तो फिर अक्षया शांति प्राप्ति हो जाएगी ये श्लोक उच्चारण करेंगे चालीसवा तो तो दिवा� श्लोकन भगवान गीता में श्लोक के थे न यथो यथो निश्चरती मनस्लम अस्थिर तत तत्व नियम आत्मनिव बसंतमय वो ये श्लोक है ये गोड़पाद भगवान इसको लिए है तो यथो यथो वहाँ अपादन नहीं हेतु में पंच में जिस जिस हेतु से मन चलता है तो उस उस हेतु को निराकरण करना है तो मन चलने का हेतु क्या है कहते हैं चित्त में संस्कार वो संस्कार को हटाना है तो विचार करके विवेक से दोष दर्शन करके उसको हटाना है उसका उपाय आगे श्लोकों में कहते हैं और जितना जितना ये मन का ये वासना सब हट जाएगा मन स्वभाव उतना स्थिर होगा घटिका में कथम मुमुख नाम जिज्ञासु नाम मनोनिग्रह सिद्धेत इति आशंका है मुमुख नाम जिज्ञासु नाम मुमुक जिज्ञासु मुमुख नाम कह करके फिर जिज्ञासु कहते हैं कहते हैं अर्थात जो विचार मार्ग में चलने वाले हैं उनका मनोनिग्रह कौन कैसा होगा कहीं वो लोग तो कोई जप नहीं करते है तो कहते हैं कि उनका कैसे सिद्ध होगा तो उसके लिए उपाय बताते हैं विचार मार्ग से भी ये होता है और शीघ्र होता है उत्सैक उदेवत कुग्रे नैक बिंदुना मनसो निग्रह तद्वत् भवेद परिखेद एक नंबर टिप्पणी पहले देख लेंगे इति यथा कस्यवसाय उद्यम करने वाला टिट्टी टिट्टी होता है छोटा छोटा ये जो चिड़िया ये कह सकते हैं वो क्या नाइटिंगली जो कहते हैं एकदम छोटा छोटा एक इंच उनका साइज होता है तो कुशाग्रहण अर्थात कुशाग्र सदृश सूक्ष्मेण चंचोग्रहण उसका जो चोंच होता है उसका अग्रवाग एकदम कुशाग्र जैसा होता है तो उसी के द्वारा क्या करता है वो समुद्र उसका अंडा को वह लिया गया इसलिए वो क्या करता है समुद्र का पानी सुखाने एक सुखा करके अपना अंडा का वो पुनरुद्धार करने के लिए समुद्र को सुखाना चाहता है और उसके पास साधन है अपना चूच तो समुद्राद बिही प्रक्षिप्ते न एक बिंदु न उदय उदधे है समुद्र से इसका आगे पाठ संशोधन करना है रिक्तिकरण दीर्घिकार होगा रिक्तिकरण छुई हुआ घाट टिप्पणी एक नव टिप्पणी का द्वितीय पंक्ति में समुद्र से उत्सय को रिक्तिकरणम तो वो टिट्टी भोने उद्यम किया इसी प्रकार करने के लिए तो फिर धीरे धीरे अन्य सब ये विपक्षी भी आकर के उसको सहयोग करने लगे और नारद जी जा करके गरुड़ों को संवाद दिए कि सभी पक्षी लोग वहाँ लगे हैं फिर गरुड़ आ करके उसमें लग गया तो गरुड़ का जैसे उसका प्रवृत्ति देख करके ही ये समुद्र गरुड़ प्रयासात दंड प्राप्तिया किया फलत संपन्न तो गरुड़ का प्रवृत्ति जैसे होना आरंभ हुआ तो समुद्र को दंड प्राप्ति हुई तो उसे समुद्र टिटी भ का अंडा वापस कर दिया फलतः संपन्न गरुड़ प्रयास से संपन्न हो गया उद्यम तो आरंभ किया था किंतु गरुड़ों का उसमें प्रयास होने से फल प्राप्त हो गया तथे वसायतः पुरुष से इसी प्रकार की अध्यवसाय करने वाला पुरुषों का अपरिखेदत परिछेद को प्राप्त नहीं करके हताश नहीं हो करके क्या होगा इतना दिन हुआ कुछ नहीं हुआ इस प्रकार की भावना नहीं रह करके काल न मनोनिग्रह निग्रहो न जाता किमत परुतापरिच्छेद तदराहित तो इतने काल चला गया अब तक मनोनिग्रह नहीं हुआ क्या होगा ये जीवन व्यर्थ हुआ इस प्रकार की परिक्खेद नहीं करके तो परिक्खेद नहीं करेंगे तो क्या विचार करेंगे कहते तो यह जन्म नहीं जन्मांतरे वेती किम तो इस जन्म में हो अथवा तो जन्मांतर में हो इसमें जल्दीबाजी क्यों करना है का कल्दीबाजी तो करना नहीं है फिर जन्मांतर में होगा तो साधना नहीं करेंगे कहते ये बात नहीं है टिट्टी वो ये कब खाली होगा इसका विचार नहीं है कि लग गया खाली करने में इसी प्रकार के साधन में तो लगे रहना है ये अगला जन्म में होगा कब होगा उसका विचार नहीं करना है किंतु अगला जन्म में तो होगा इसलिए साधन नहीं करेंगे ये बात नहीं कहा किंतु रया एवं अनुद्वेग तो मनसो निग्रहो भवेत मन में उद्वेग नहीं है तो फिर हो सकता है इस जन्म में भी हो सकता है शनि ही संपत्ति ये धीरे धीरे संभव है मन निग्रह हो सकता है किंतु तो लगे रहना पड़ेगा श्लोक में जैसे यहाँ दिया के जो गरुड़ प्रयास गरुड़ प्रयास से ये संपन्न हो गया इसी प्रकार की साधक का जो प्रयास है वो तो टिटीवा प्रयास है किंतु आगे जो गुरु कृपा आती है वही ही कृपा करूड़ मतलब करूड़ो प्रयास होता है जो साधक का मतलब प्रयास उद्यम एकदम निष्ठावान होकर के लग जाता है फिर आगे वो शास्त्र मतलब आत्मकृपा आत्मा कृपा नहीं क्या कहते हैं ईश्वर कृपा और गुरु कृपा ये दोनों आ जाते हैं आत्मकृपा और शास्त्र कृपा ये तो उसको उद्यम करना पड़ता है शास्त्र कृपा में गुरु का भी ये है कृपा है तो किंतु उसमें शास्त्र कृपा में भी स्वयं को थोड़ा उद्यम भी करना पड़ता है किंतु अगर अपना उद्यम पूरा निष्ठा के साथ अर्थात जितना सामर्थ्य है पूरा करता रहेगा तो किसी प्रकार के सामर्थ्य का चोरी नहीं करके अगर पूरा लगाता रहेगा आगे फिर गुरु और ईश्वर उनका कृपा आ जाएगा वही गरुड़ का प्रयास माना जाता है श्लोक देखेंगे का उदधेर उदधेर अर्थात समुद्र से उदधि उदकते अस्मिन उदधि करणाधिकरणय तकी तो प्रत्यय हो जाता है धातु से एक तो उपसर्गे गोह की होता है और उदधि ये कर्णाधिकरणय अधिकार में धा धातु से की हो जाता है तो उदधेर समुद्र से जैसे कुशाग्रेण एक बिंदु एक एक के जैसा जैसा कु दृष्टांत तो हो गया इसी प्रकार की मनस्व निग्रहस मन का निग्रह भी ऐसे ही तदव भवे होता है अपरिखेदत हताश नहीं हो करके लगे रहना है ज्ञान मार्ग में पहले पहले तो प्रतिदिन सुबह होताश होगा और सुबह थोड़ा उत्साह लेकर के लगेगा तो शाम तक तो होताश हो ही जाएगा ज्ञान मार्ग में किंतु तो जो लोग पाँच साल दुख भोगते भोगते इसको कर लेते हैं फिर आगे और वो विचलित तो नहीं होते वो लगे रहते हैं इसी में किन्तु तो पहले वो संस्कार बनाना थोड़ा कठिन पड़ता है किंतु तो आगे फिर हो ही जाता है टीका में दृष्टान्त दार्ष्टान्तिक भूत श्लोक निविष्टाक्षराणी व्याचस्ते दृष्टांत दृष्टांत हो गया टिटीभ उत्सेक उदत और दार्षांतिक हो गया मनसो निग्रह तो ये दृष्टांत दृष्टान्त दार्ष्टांतिक पूर्वार्ध उत्तरार्ध में होने वाला जो शब्द उसका व्याख्यान करते हैं भाष्य में मनसो निग्रह तेषा उपाय माह मन का निग्रह होने में उनका उपाय उनका अर्थात वही जो अभिप्रकरण चलता है मंद मध्यम अधिकारी अर्थात चित्त शुद्ध हुआ है वासना वासनाक्ष हुआ है कुछ किंतु चित्त एकाग्र नहीं हुआ है उन्हीं को तैसाम तैसाम कहा जाता है कर्मयोगी न उत्सय आगे टीका में मनोनिग्रह तेसाम मनो निग्रह तदे कुग्रेण एकुनाचन शोषण व्यवसायता अनवसन्नाकरण बहुगृह अेदादेद मनो निग्रह मनसो निग्रह युभ भी तथा कर्मयोगीना उदे है दृष्टांत देते हैं समुद्र का कुशाग्रेण एक बिंदु न कुश का अग्र में जितना बड़ा जल बिंदु आएगा उतने के द्वारा उत्सेचन है न उत्सेचन है न अर्थात शोषण अर्थात उत्सोषण है न उसको सुखाना उत्सेचन अर्थात वहां से उठा करके अन्यत्र फेंकना <coughs> तो शोषण व्यवसाय व्यवसाय निश्चय मैं सुखा दूंगा समुद्र को ऐसा निश्चय जैसा वो टिटी का है शोषण व्यवसाय व्यवसाय निश्चय निश्चय जैसा ऐसे व्यवसाय वताम ऐसा निश्चय है जिनका टिटी भो का निश्चय जैसा निश्चय है जिनका अनवसन्न अंतकरण नाम इसमें बहुप्री है अनवसन्नम अंतकरणम ये अनवसन्न अर्थात अवसन्न नहीं हो गया अवसन्न अर्थात हताश नहीं हो गया अंतकरण जिनका अनिर्वेदात अपरिखेद तो होती अनिर्वेदात अनिर्वेद अर्थात वैराग्य अनिर्वेद अर्थात वैराग्य नहीं होकर के वैराग्य अर्थात यहा ये साधन से वैराग्य नहीं होकर के अनिर्वेदात इसी का अर्थ कहते हैं अपरिखेदत परिखेद नहीं होना चाहिए अर्थात हट जाना तो तो अनिर्दात परिखेद नहीं होकर में तेसाम, तेसाम अर्थात उद्यम करने वालों का उद्योगो उद्योगो भजन्ते इति उद्यमो भाग तेसाम उद्यमो भागीना उद्यम करने वालों का अनुद्वेग व उद्वेग उनको नहीं होता है उद्यम तो करते रहते हैं उद्वेग नहीं होता है इति संबंध इस प्रकार की भाष्य पंक्ति का अर्थ उद्वेग किस प्रकार नहीं होता किस प्रकार होता है कहते हैं जब ध्यान करने बैठते हैं चक्षुषो निमिलने तमो दृश्य ते बंद करते हैं तो अंधकार दिखता है तस्य च उन्मीलने घटादी एवं उपलभ्यते आंख खुलता है तो जगत दिखता है न कदाचित तो अभी ब्रह्म है ब्रह्म कथ को भी तो दर्शन नहीं होता आंख बंद करते हैं तो अंधकार दिखता है आंख खुलते है तो जगत दिखता है ये ब्रह्म कहाँ दिखता है इसी उद्वेग परिवर्जन इस प्रकार की उद्वेग होती है ये उद्वेग का परिवर्जन करने से कहते हाँ वो ब्रह्म दिखने न दिखने दो किन्तु आप आँख तो बंद करिए और फिर व्यवहार करने का समय आँख खुलिए साधन करते रहिए उदीरिताना मनोनिग्रहः पहले जो सब साधकों का बात कहा था, जो कर्मयोगी उनका मनोनिग्रह ये संभव होता है इति अपरिखेदारी तो कारिका, कारिका नहीं है वहां उसका टीका में आया है उत, आ, साहसा, साहसात उत्साह धैर्यात तत्व ज्ञान च निश्चयात जनसंग पर भी योग प्रसिद्ध्यति योग प्रसिद्ध होने के लिए छाय है तो योग अर्थात ये जो चित्त वृत्ति निरोध है जिसको यहाँ कर रहे कह रहे हैं छे उसके लिए उपाय है एक हो गया उत्साह ये रहना चाहिए जिस साधक में उत्साह नहीं रहा वो तो फिर वह जाएगा जिधर से आया था उधर फिर चला जाएगा तो उत्साह और साहस हम कर पाएंगे अगर उन्होंने कर पाए तो हम क्यों नहीं कर पाएंगे तो उत्साह ये चाहिए ए साहसात उत्साह साहसात धैर्यात धैर्य भी होना चाहिए और धैर्य नहीं है अर्थात तो होगा आज नहीं तो कल होगा और तत्व ज्ञान निश्चयात् तत्व ज्ञान अगर होगा तो भी चित्त धीरे धीरे ये स्वाभाविक रूप से ये रोध होगा और निश्चय अर्थात तो ये ही करना ही है और ष्ठ चाहिए जनसंग परित्यागार ये भी आवश्यक है जनसंग नहीं जितना शरीर रक्षण के लिए आवश्यक है उतना है और सन्यासी का तो वो भी आवश्यक नहीं है इसलिए कोई जनसंग आवश्यक नहीं है किसी से कुछ प्राप्त करने का नहीं है ना किसी को कुछ देने का है तो केवल स्वरूप निश्चय इसी प्रकार जनसंग परित्यागात जितना इससे दूर रहे जनसंघ से षड भी षडभीर यो, योग प्रसिद्ध थी ये छह के द्वारा योग सिद्ध होता है तो ये सब में जितना महत्व देंगे धीरे धीरे ये मनो एकाग्र होगा होगा एक इकतालीस मोक उच्चारण करेंगे आगे टीका में कहते हैं समाधिं कुरत तत्व साक्षात्कार प्रतिबंधका का लय विक्षेप कषाय सुख रास्ते मनसो मानो उपायन निक्रह क्या अभी मनु को एकाग्र करके धीरे धीरे हम जब अगर चलेंगे समाधि दिशा में कहते हैं समाधिं समाधि को करने वाले समाधि दो नंबर टिप्पणी दिया मनो निग्रहाख्यम मन निग्रह निग्रह करना जो समाधि उसको करने वाले का तत्व साक्षात्कार का प्रतिबंधक है तत्व साक्षात्कार का प्रतिबंधक विद्यमान है तो उसका समाधि दृढ़ नहीं होगा वो प्रतिबंधक क्या है कहते लय विक्षेप कसाय सुख राग ये सब मतलब समाधि का प्रतिबंधक है तो यह टीकाकार इतना दे दिए तो लय विक्षेप लय लय अर्थात तो चित्त लय हो जाना लय हो जाना अर्थात तो निद्रित अवस्था जाना आगे विक्षेप ये तो प्रसिद्ध है मनो चलना अन्य विषय में कषाय कषाय लय नहीं है लय अर्थात तो स्थूल लय हो गया कषाय अर्थात तो इसको कहते हैं कि स्तब्धि स्तब्धिभाव स्तब्धि भाव अर्थात तो तो जैसे कहते हैं ना सामने में कुछ घटना घट गट गया ऐसा आश्चर्य हो गया कि बुद्धि और चला ही नहीं इसको कहते हैं स्तब्ध हो गया अर्थात तो इसका दूसरा शब्द कहते हैं किंग कर्तव्य विमुढ़ इस प्रकार के हो जाता है जड़प वही तो स्तब्ध हो जाना तो ये क्यों हो जाता है ये जिनका अंदर में कुछ अन्य मतलब वासना अंदर में पड़ा हुआ है जो कि अभी ऊपर में उठ के दिखता नहीं अभी वो वासना क्या करेगा ये वेदांत विचार अगर वो सुनता रहेगा उसका मन को जबरदस्त पकड़ के वो वासना रखेगा और चलने नहीं देगा वो सोया नहीं देखता है आंख खुला है कान खुला है किन् उसका बुद्धि काम नहीं करता अर्थात एक प्रकार के इसको कहते हैं सूक्ष्म जड़पू बुद्धि काम नहीं करता ये अंदर में कोई भारी वासना उसको पड़ा है वो ज्यादा दिन वेदांत में टिकेगा नहीं क्योंकि जैसे वो वासना अभी वो पड़ा है और वो क्या करता है उसके लिए दृष्टांत तो देते हैं जैसे मगर कभी जहाज को भी पकड़ करके रोक लेता है चलने नहीं देता और जब वो वासना खुलेगा तो वो वासना वेदांत उसको काट नहीं पाएगा उसका वेदांत का संस्कार बना नहीं वो वासना उसको बहा ले जाएगा वो जाकर के वो कर्म करेगा इतना बलवान वासना अगर वो वासना बलवान नहीं है तो ये व्यक्ति को विक्षेप करवाएगा वेदांत तो विचार में उसका मन चलता रहेगा वो वासना में किंतु अगर वो वासना बहुत बलवान है और अंदर में पड़ा है अभी खुला नहीं है तो उसका बुद्धि को चलने ही नहीं देगा इसको कहते हैं कसाया स्तब हो करके रहेगा तो है खुलने पर तो तो तो का ही बेदार वेदांत श्रवण करने से वो धीरे धीरे खुलेगा किंतु तो खुलने से वो वासना इतना बलवान है कि उसको टिकने नहीं देगा टिकने का एक ही उपाय है कि कठोर सेवा करेगा तो क्योंकि उसे रजोगुण ट्रेन हो जाएगा अगर वो सेवा नहीं करेगा वो रजोगुण उसको बहाएगा और जाकर के अन्यत्र कहीं भयंकर कार्य करेगा फिर वो जो पूरा हो जाएगा तब तो जीवन का कितने अंश चला जाएगा तो फिर आगे खाली पश्चात करेगा ये जीवन व्यर्थ हुआ ऐसे बहुत लोग होते हैं अंतिम समय में कहते हैं जीवन व्यर्थ हो गया तो जितना दिन वो मतलब अध्ययन किया वही जीवन अच्छा था तो इस प्रकार के होता था इसलिए शास्त्र तो बार बार कहते हैं कठोर सेवा करना चाहिए खूब सेवा करना चाहिए नहीं तो क्या पता किस समय में क्या वासना वहां लेगा कसाय सुख राग ते मनसो सो वक्ष्यमाण उपाय न निग्रह कुरिया मन का आगे है सुख सुख सुख राग ये सब भी मन को अर्थात विक्षेप करवाने वाले हैं ये सब से मन को वक्ष्यमाण उपाय आगे जो उपाय कहा जाएगा उससे निग्रह कुरिया तो टीकाकार लय विक्षेप कसाय सुख राग अथवा सुख में राग ये दोनों मिलाकर के ले सकते हैं अलग भी ले सकते हैं इतना लिए हैं ये टीकाकार का ये कथन ये भगवान भाष्यकार का श्लोक है अनुभूति में ल, ल, लयस अनुसंधान राहित्यम आलस्यम भोगलालसम लयस्तमश विक्षेप रसास्वाद शून्यता घ्न बाहुल्यम त्याज्यम ब्रह्म विदा शनै ही ऐसे अपरक्षानुभूति का श्लोक है अनुसंधान राहित्यम अनुसंधान नहीं करना स्वरूप का चिंतन नहीं करके खाली चुपचाप बैठा है मन एकदम लय हो गया है जैसा तो इसको कहते हैं ये बड़ा बाधा है समाधि में अनुसंधान राहित्यम आलस्यम आलस्यम अर्थात ठीक है आज थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं लगता है ये होता है ये सब आलस्यम और भोग लालसम भोग में लालसा है तो भी वो अनुसंधान नहीं करेगा ब्रह्मचिंतन नहीं करेगा और लयस तमस चिक्षेप ये अपृक्षानुभूति आपके पास है ना किताब तो उसका ये श्लोक है ये शायद अंतिम अंतिम में देखेंगे कुछ 140 के आस ये श्लोक होगा अनुसंधान लाहित्यम आलस्यम भोग लयस तमश च विक्षेप रसास्वाद अर्थात जब धीरे धीरे समाधि करते करते तमस चला गया थोड़ा चित्त एकाग्र होने लगेगा एक प्रकार की आराम लगेगा चित्त को शांति लगेगा कहेंगे बस ये हो गया इसको कहते हैं रसास्वाद इसमें नहीं जाना है आप ये महर्षि के बारे में पढ़े रमण महर्षि के बारे में तो उनके पास में एक विरूप विरूपाक्ष बोलकर के एक व्यक्ति आता था तो वो आकर के कहता था कि हम तो कभी कभी पांच छह घंटा तक एक भाव में रह जाता है तो महर्षि जीवन में चार पांच आदमी को कुछ मतलब उपदेश किए हैं उसको बोले कि कल से और नहीं करना ऐसा स्वरूप चिंतन करना तो वो स्थिति रह जाना वो ठीक नहीं है तो फिर वो छोड़ दिया उसका तो उसको कहते हैं रसा अर्थात तो वो स्थिति बढ़िया लगता है आराम है अर्थात मन को कोई कष्ट नहीं है सात्विक कहते हैं वो सात्विक स्थिति गुणाति तो होना है वो सात्विक स्थिति में नहीं रहना है साधक जब पूर्व समय में रजस के द्वारा बहुत पीड़ित तो हुआ है उसका चित्त में ये रजस का दुख का संस्कार इतना अधिक है जैसे ही सत्व प्राप्त होता है उसका रस लेकर के आराम में रहता है किन्तु गुरु का कर्तव्य है कि कहेगा वहां मत रुको उसको आगे चलो तो सतों को छोड़ने के लिए उसको इच्छा नहीं होगा कहेंगे इसको छोड़ो आगे गुणाते तो हो जाना है तो रसा स्वागत वो वास्तविक वो ऐसा विचार कौन कर पाएगा जिसका चित्त इतना एकाग्र आया हो तो चित्त एकाग्र के लिए ये सब है जिसका चित्त इतना एकाग्र हो गया उसको तो खाली मैं कौन हूँ तो परमांश जी को खाली माँ कह दिए उससे काम हो गया ये तो अधिकारी के आधार इसलिए महर्षि सारा जीवन में तीन चार लोगों को उपदेश किए है ना तो सारे लोगों को नहीं बोले बाकी लोग उनको होगा नहीं कहते है ये सब अर्थात तो बाकी और शुरू से सब चले टीका में अन्यथा समाधि साफल्य अनुपते अगर ये सब प्रतिबंधक का दूरीकरण नहीं होगा तो समाधि का साफल्य अनुपत्य समाधि सफल नहीं होगा उपाय नगृहणीयाद विक्षिप्तम काम भोग सुप्रसन्नं सुप्रसन्नल यहां कामो लयस्त काम उपायेन लये उपायन निगृहणीयासन्न का सप्तमी दिवस न काम भोग विषि काम अर्था भोग भोग भोगये भुज्यते भोग कर्मणि तो घय हो गया कर्मों में घय हुआ अर्थात जो विषय इच्छा और विषय ये दोनों के चलते विक्षिप्तम विक्षिप्तम मन का विशेषण है तो काम भोग विक्षिप्तम मन उपाय न निगृहणीया उपाय से निग्रह करे उपाय एक नंबर टिप्पणी दे रहे हैं काम भोग चिंतम अवस्थापन विषय काम हो गया चिंत्यम और भोगो हो गया भुज्यम ये अवस्थापन्न चित्त सब ये अवस्था को प्राप्त कर लेता है विक्षेप क्या है कहते हैं प्रमाण विकल्प विपर्य स्मृति नाम अन्य अन्यतम या अवृत्तिया प्रमाण विकल्प विपर्य स्मृति और क्या नहीं दिया निद्रा निद्रा निद्रा क्यों नहीं दिया कहते उत्तरार्ध में लय अलग दे दिया श्लोक में इसलिए वहां निद्रा को नहीं दिया पंच क्लेष कहते है न इसको क्या कहा वृत्ति वृत्त ब्रित पंचत का तो ये पांच तो वृत्ति होते प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति योग शास्त्र में पांच वृत्ति है ये पांच प्रकार के विक्षेप होता है परिणतम मन उपाय न उपाय क्या है वक्षमाणे न आगे कहेंगे वैराग्य अभ्यास न च निगृहणीयत योग सूत्र में है ये बात कि अभ्यास अभ्याम वैराग्याभ्या अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ये चित्त का निरोध किया जाएगा तो ये वैराग्य भी चाहिए और अभ्यास भी चाहिए वैराग्य के क्यों चाहिए कहते चित्त का शक्ति का संरक्षण करने के लिए जैसे नदी में बांध चाहिए वैराग्य वही कार्य करेगा और अभ्यास क्या करेगा जैसे कैनाल बनाते हैं जल को ले जाएगा अभ्यास और कदम को तो तो यही चिंतन करना है नदी में बांध भी चाहिए और कैनाल भी चाहिए और कैनाल नहीं है खाली बांध बांध देंगे तो वो टूट जाएगा तो ये दोनों निगृहणिया इस प्रकार के निग्रह करे निगृहणीयात का अर्थ निरुद्धिया निरुद्ध करे तथा लियते अस्मिन स्थान सुसुप्ति इसमें दोनों स्थान लय हो जाते हैं दोनों स्थान अर्थात सुसुप्ति में दोनों स्थान लय हो जाते हैं जागर स्वप्न लय सुसुप्तम तस्मिन सुप्रसन्नम मानो जब अर्थात बैठा है किंतु अभी ये गाढ़ अर्थात बैठा है किंतु तो सो गया है तो अप्रकाश वो फिर वो कुछ प्रवृति नहीं होगा उसका बैठा है अर्थात कहेंगे मंत्र पढ़ना है वो करना है वो कुछ उसका नहीं चलेगा वो तो एकदम सुसुप्ति सुसुप्तम माया वर्जितम अपी न सुप्रसन्नम सुप्रसन्नम मकार चला जाएगा आयास वर्जितम अपी कोई आयास नहीं है सुप्रसन्न है टिप्पणी में देख रहे हैं ना आयास वर्जितमअपी मनो निगृहणियात आयास वर्जित मन का निग्रह करे क्योंकि जब आयास नहीं है प्रसन्न है कहते हैं वो नहीं चाहिए सुप्रसन्नम चेत किमित निगृह्यते अगर प्रसन्न हो गया लय होकर के प्रसन्न हो गया तो फिर क्यों निग्रह करना है तो कहते हैं यथा काम तथा तो लय अर्था यथा काम विषय गोचर प्रमाणादि वृत्ति उत्पादनेन समाधि विरोधी कामो क्या करेगा विषय को विषय करने वाले प्रमाणादि वृत्ति बनाएगा <coughs> मन में अगर इच्छा है तो वृत्ति चलेंगे अगर वृत्ति चलेगा तो समाधि का विरोधी होगा तथा तो लयो भी निद्राख्य वृत्ति उत्पादन तद तो विरोधी लय भी निद्रा निद्रारूपक वृत्ति उत्पादन करके समाधि का विरोधी निद्रा वृत्ति करेगी निद्रा भी वृत्ति है वो समाधि का विरोधी इसलिए सर्व सर्व वृत्ति वृत्ति निरोध निरोधो ही समाधि ही सारे वृत्ति का निरोध होना यही समाधि अतः तो काम विक्षेपादिव श्रदि कृत लयाद मनो निरोधव्यम एवर्थ कामादि के चलते जो विक्षेप होता है उससे जैसे मन को हटाना है इसी प्रकार श्रमाधिकृत लयादपि मनोनिरोधव्यम श्रम शरीर को बहुत ज्यादा परिश्रम करवाएंगे तो भी निद्रा आएगी बहुत तामसिक है तो दिन भर सोए रहने से भी फिर सो जाएगा किंतु तामसिक नहीं है किंतु बहुत ज्यादा परिश्रम करेगा शरीर को लगाएगा तब तो शरीर थक जाएगा तो थक जाएगा तो कितने हैं लयात लृत लय हो जाता है उससे भी ये बचाए मनो निरोधभ्यम मन को निरोध करना चाहिए श्लोक में उपाय निक उपाय के द्वारा उपाय क्या है वो कहे अभ्यास बहरा गए आगे कहेंगे और सुप काम भोग में जो विक्षिप्त हो जाता है मन उसको निरोध करे और लय में सुप्रसन्न हो जाता है कहते वहां से भी हटाए सुप्रसन्नम क्रिया विशेषण तो सुप्रसन्न तथा लय सुप्रसन्नम वही मन का विशेषण तो उसको भी यथा काम हो तथा तो लय जैसे काम भी समाधि का विरोधी है लय भी ऐसा ही समाधि का विरोधी है उसमें भी मन को जाने न दे आगे आ रहा है प्रसिद्ध श्लोक ये मंडू के का टीका में प्रागुप्त उपाय देव तीन नंबर टिप्पणी प्रागुक्त उपाय अपरिखेदात्मक परिखेद हताश न हो तो ये, ये उपाय अर्थात तो जो भी आप साधन करते हैं उसमें परिखेद हताश न हो प्रागुप्त उपाय देव पूर्व पक्ष कह रहा है मनोनिग्रह परिग्रहे श्रवणादि विधि अनर्थक्यम इति मनवा तो जब हम अपरिखेद होकर के मनोक निग्रह करने लगेंगे तो उसी से ही मनोनिग्रह परिग्रह मनो निग्रह परिग्रह तीन नम टिप्पणी अर्थात मनो निग्रह से जो प्राप्त होता है क्या प्राप्त होता है तत्व ज्ञान तो मनोनिग्रह परिग्रहे तत्व ज्ञान फल के अच्छा इसमें तो बहु है तत्व फलम ये मनो मनोनिग्रह परिग्रह का अर्थ हो गया तत्व फलकम ठीक है अर्थात मनोनिग्रह ये इसी से ही तत्व हो जाएगा पूर्व पक्ष का कहना है वही तत्व ज्ञान फलकम तो मनोनिग्रह से अगर हो जाएगा तो, तो फिर श्रवण आदि विधि अनर्थ क्यों श्रवण क्यों करना है खाली मनो निग्रह हो गया तो हो गया अर्थात कहते हैं अगर चित्त एकाग्रह हो गया तो उसी से ही काम हो जाएगा फिर आगे तत्व तो तो ज्ञान क्यों आवश्यक है भाष्य में किम अपरिखिन्न व्यवसाय मात्र एवं मनोनिग्रह उपाय अपरिखिन्न व्यवसाय मात्रम हताश नहीं होकर के मन को निग्रह करने के लिए उद्यम करना तो यही मनोनिग्रह का उपाय तो मनोनिग्रह अर्थात तत्व तो तो ज्ञान फलक वाला तो खाली हम मन को अगर रोकते रहे तो उसी से ही हमको तत्व ज्ञान हो जाएगा तो सिद्धांत कहते हैं कि न इति खाली उतना से नहीं हो जाएगा टीका में पूर्वोक्त उपायतः श्रवण आदि अनु अनुष्ठि अनुष्थ तो मनोनिग्रह द्वारा तत्व ज्ञान सिद्धि उत्तर आह पूर्वोक्त उपाय वत अर्थात अपरिखेद वाला जो है श्रवण आदि अनुति श्रवण आदि किन्तु करते रहना चाहिए मनोनिग्रह द्वारा जैसे जैसे श्रवण का संस्कार बढ़ेगा मनोस्वाभाविक रूप से निग्रह धीरे धीरे होगा उसी से ही फिर तत्व ज्ञान होगा क्योंकि कहा था तत्व ज्ञान मनोनिग्रह अधीन है श्रवण आदि से मनोनिग्रह होगा उसे तत्व ज्ञान सिद्धि ऋतु उत्तर मह वास्व में कहा नवल अपरिखेद से मतलब उद्यम करने से उसी से ही हो जाएगा तत्व तो तो ज्ञान वो नहीं भाष्य में अपरिखिन्न व्यवसायवान व्यवसायन सन् वक्ष उपायन काम भोग विषय विक्षिप्त मनो निगृहणीयात निरुन्धिया अपरिखिन्न व्यवसायवान परिखिन्न अर्थात हताश नहीं होता है अपरिखिन्न ऐसे व्यवसायवान व्यवसाय निश्चय वाला सन हो करके वक्ष्यमाण उपाय न आगे श्लोक में कहेंगे उपाय तो काम भोग विषय में विक्षिप्त हुआ है जो मन उस मन को निगृहणीयात निग्रह करे अर्थात निरुध्यात रोध करे अथवा काम और भोग में जाने ना दे इत्य आज यहाँ तक पूर्णमद पूर्णमित पूर्णा पूर्ण मुदच्यते पूर्ण से